ओ भद्रमणे श्राम तं पश्येक्ष स्थिरंगजेप ओ शांति शांति शांति अथदीय पांडिकारिका अद्वैत प्रकरण के सठ कार्य का कुछ विचार हुआ जिसमें पूर्वादि ने एक अनुमान किया था विमता जीवा तत्व तो विद्यंत है वास्तविक भेद है वास्तविक भेद क्यों भिन्न नामक रूप भिन्न कार्यकर्वा तीन तीन हेतु नाम भिन्न भिन्न है सब किसी का नाम देव दत्ता किसी का नाम है और कार्य भिन्न भिन्न करते हैं ऐसे कार्य भिन्न कैसे करते हैं घटाकाश में जल लाया जाता है और मठाकाश में सोया जाता है और कमंडलो आकाश में जल रखा जाता है उसी प्रकार जीव भी भिन्न मैंने काम कर रहे हैं ऐसा देखा है वास्तविक भेद है जीप भिन्न नाम वाले हैं भिन्न कार्य वाले हैं भिन्न आकृति वाले हैं इसलिए भेद है, है। अद्वैत नहीं हो सकता भेद है ये पूर्वादी तो सिद्धांत ने कहा महाकाश और घटाकाश का दृष्टानों दिखा दिया एक आकाश होता है वो उपाधि के कारण से तीन रूप दिखाई पड़ा घटाकाश मठाकाश कर्काकाश तीन दिखाई पड़ता है उसको आकाश रूप में देखना हो क्या करना पड़ेगा उन उपाधि को तो पहले भी वो आकाश था अभी भी आकाश है आगे भी आकाश ही रहेगा तो ये जो जीवों में जो भेद है ये घटाकाशों के स्थान पर है उपाधि के कारण से तत्त्व शरीर के कारण भेद दिख रहा है वास्तव में इसमें भेद नहीं, नत्मा में भेद नहीं आत्मा एक ही है वो आकाश के समान है सिद्धांत ने वे दोष दिया था अनुमान में सब विचार दोष दिया था क्योंकि वहा भिन्न कार्यकर्वादी हेतु बैठा है एक पे सोया जाता है घटा मठाकाश में एक पे जल लाया जाता है घटाकाश में और एक में जल रखा जाता है कर्क आकाश भिन्न कार्य करको है किंतु भिन्न नहीं है वास्तव में भिन्न नहीं है भिन्न नाम भी है एक घटाकाश कहते हैं एक को मठाकाश कहते हैं एक को कर्क आकाश बोलते हैं नाम ही भिन्न है किंतु वास्तव में भेद नहीं है और भिन्न रूप भी आकृति भी छोटे बड़े हैं मठाकाश बड़ा होगा और घटाकाश थोड़ा मध्यम होगा कर्काश छोटा तो� होगा तो भिन्न कार्यकर्व भिन्न रूपर तो भिन्न नामको इत्यादि वहां देखा गया किंतु वास्तविक भेद वहां नहीं है तत्व तो विद्यंत नहीं है पूर्ववादि के अनुमान में दोष दो है शब्द विचार दोष हेतु आवास है भिन्न कार्यकर्त्वादी हेतु हे नहीं हेतु आवास है इसके द्वारा द्वैध सिद्ध नहीं कर किया जा सकता वास्तविक द्वैत सिद्ध नहीं किया जा सकता यह सिद्धांत ने कहा युक्ति न्याय न्याय ऐसे कोई अवहेलना करने योग्य नहीं है हम तो वेदांत पढ़ना है उनको तो वेदांत पढ़ना है हम हैं क्या करना न्याय है क्या करना व्याकरण से ऐसे बोलते हैं लोग <laughs> कणादम पाणनीय <यंचा> सर्वशास्त्रोपकार न्याय शास्त्र जो कणाद के द्वारा निर्मित है और जो व्याकरण शास्त्र है पाणनी जी का शास्त्र है किसी भी शास्त्र पढ़ना आपको चाहे वेदांत पढ़ो चाहे पुराण आदि पढ़ो संस्कृत जगत में कहीं भी जाना हो ये सभी शास्त्रों के लिए उपकारक है प्राणादम पाणनीय चर्वशास्त्र उपकार न्याय शास्त्र और पाणनीय न्या शास्त्र व्याकरण शास्त्र ये दोनों सभी के लिए उपकारक हैं पढ़ना चाहिए न्याय के विषय में कहा है मोहम रूणि बिमली कुरुते च बुद्धि श्रुते दसम व्यवहार शक्ति शास्त्रांतरे भोग्यता युनति न्याय श्रम हो न कुरुते कमी हो पकार न्याय की प्रशस्ति में कहा है <coughs> तर्क की प्रशस्ति में कहा है मोहमद्धि अज्ञान का नाश कर देता है तर्क पढ़ने से अज्ञान जाड्यता समाप्त हो जाती है बुद्धि पे सूक्ष्मता आ जाती है तीक्षण बुद्धि हो जाती है मोहम रुण्धि बिमली कुरुते च बुद्धि बुद्धि को स्वच्छ बनाता है जो वस्तु जैसा है वैसे पकड़ने की शक्ति आ जाती है मोहम्मण श्रोते संस्कृत पदम व्यवहार शक्ति जो संश्रेष्ठ पद आएगा जैसे घटम आ न घटम नया आदि क्रिया कारक मिलकर के जो पाएंगे संश्रेष्ठ पद अकेला नहीं समास घटित हो या माने मिलकर के जो शब्द आएंगे वाक्य जो आएंगे हमारे व्यवहार व्यवहार की शक्ति आ जाएगी क्या अर्थ निकालना है उसका ये अर्थ कर देंगे यह शक्ति आ जाएगी न्याय शास्त्रांतरे व्यसन या, या युनति अन्य शास्त्र में चलना हो ये व्यसन बन करके अभ्यास के लिए ये जोड़ देते हैं न्याय ऐसी चीज है न्याय श्रम हो न करुते कम हो उपकार न्याय में जिसने परिश्रम किया हो वो श्रम किसका उपकार नहीं करेगा कम उपकार न करोटी न्याय श्रम न्याय में जिसने परिश्रम किया हो तर्कशास्त्र में किसका उपकार नहीं करेगा वो हपका न्याय की प्रशस्ति में कहा है मोहमणिमी बुद्धि श्रोते चमश्रित्यवहार शक्ति शास्त्री न्यायश्रमो नकार न्यायश्रम कम उपकार न कौती न्याय में जो श्रम परिश्रम किया हो जिसने। किसको उपकार नहीं करेगा सपरिश्रम न्याय के परिश्रम ऐसा है अगर न्याय नहीं पढ़ेंगे व्याकरण नहीं पढ़ेंगे वेदांत कैसे पढ़ेंगे दूसरा जो बोल देगा वही सुन करके तृप्त होना होगा अपने आप अर्थ निकालने की शक्ति नहीं आएगी दूसरे के चबाया हुआ वो दूसरा चबाया हुआ तो चवाया हुआ जो लेते हैं स्वाद तो वो ले लेता है बाकी आपको चोकर दे देगा वैसी स्थिति है यहाँ जब तो न्याय व्याकरण पढ़ के बैठा हो तब वेदांत में बैठे उसका रस अलग होगा अभी तो जो सामने वाला बोलते ऐसे हो, ही होता होगा ये मानना पड़ेगा इसलिए जो युवा अवस्था वाले हैं उनको न्याय और करना पड़ना चाहिए अब तो वृद्ध वृद्धावस्था वालों की बात अलग है तो देखो पूर्व पूर्वादि ने अनुमान किया था तो उस अनुमान का खंडन किया सिद्धांत ने रूप कार्य समाख्या तत्र तत्र वही आकाश समय भेद तत्व जीवे सुदृढ़ सिद्धांत जी ने वहां सभ्य विचार दोष दिखाया रूप कार्य और समाख्या में नाम ये उन स्थानों में भिन्न है घटाकाशा मठाकाश कर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है तो आकाश का भेद नहीं है वहां आकाश एक ही है वो तो उपाधि के काल से भिन्न दिख है वास्तविक भेद नहीं है तद्वत जीव ये जीवों के भेद वैसे ही निर्णय किया है वेदांत हुआ है परमार्थ दृष्टाओं ने ऐसे निर्णय किया है जीव के लिए उपाधि काल भेद दिख रहा है कोई त्रिस्त्री रूप में भाग रहा है कोई पुरुष रूप में भाग रहा है शरीर की अवस्था आयु आदि को लेकर के चल रहा है वास्तव में आत्मभेद नहीं होता आगे पूर्वादि फिर शंका उठाता है ना हमारा अनुमान सही है हाँ वो सब विचार दोष होने सकता है घटाका शादी में जो आपने कहा भेद है किंतु ए, नहीं, माने भिन्न कार्य क्रिया का आदि बैठे हैं, भिन्न नाम आदि हैं भिन्न नामत्वादी है, है तो भेद है भेद भी है हमारा तो पक्ष के समान है सपक्ष है हमारा वो विपक्ष नहीं है वो वहां भी माने जहां जहा भिन्न नाम रूप वाला होगा वहां पर वास्तविक भेद होगा जैसे वहां भी है कटाकाश मठाकाश पटाकाश वास्तविक भेद है तो हमारा हेतु सदहेतु है असद हेतु नहीं है पूर्व आदि कहना चाहेगा उसके बारे में ये कारिका से उत्तर देना है आगे आने वाली कारिका से उत्तर देना है तो ये शब्द आने वाले हैं कि न्याय घटित है युक्ति घटित है ठीक है देखें घटा का शादी नाम विपक्षत्वाभाव आसं पूर्व सिद्धांत ने विपक्ष बना दिया था घटा को वहां पर साध्या भाव है और हेतु बैठा हुआ है ऐसा दिखाया था बिना कार्यकर्त आदि हेतु बैठा है और वास्तविक भेद नहीं है कहा था तो ये विपक्ष दिखाया था वो विपक्ष नहीं विपक्ष का भाव है वो सपक्ष है पूर्ववादी कहेगा घटाकाश आदि नाम विपक्षत्वा भाव आशंका विपक्ष नहीं है वो वो तो सपक्ष है हमारा तो वहां भी हम भेद मानते हैं हाँ वास्तविक भेद मानते हैं घटाकाश से मठाकाश वास्तविक भेद है श से कर्काकाश वास्तविक भिन्न है हमारा साध्य ही हो तो वह साध्य भी हेतु विपक्ष बनाओ साध्य के अभाव वाले स्थान को विपक्ष बोलते हैं वह साध्य हेतु दोनों तो बैठा हुआ है आप कैसे उसको विपक्ष मानोगे ये पूर्वादि ने कहा ये शंका करके खंडन करते हैं कार्य द्वारा नहीं वो विपक्ष ही होता है साध्य सपक्ष नहीं हो सकता कर्काश आदि वास्तविक भेद वहां नहीं है ये सिद्ध कर रहा है क्यों तो वास्तविक भेद, भेद होने के लिए जो आकाश का वो या तो विकार हो या अवयव हो तो वहां वास्तविक भेद आने की संभावना है किंतु तो जो घटा आकाश मठा आकाश करका आकाश जो बोला गया आकाश का में विकार है ना आकाश बिगड़ के बना है ना आकाश का टुकड़ा है दोनों में इसलिए वो बनेगा वहां वास्तव भेद सिद्ध नहीं होगा भिन्न कार्य कर तो है यही कार्य का बोलना चाह रहे हैं <coughs> कार्य का है नाकाशस्व आकाशोकार यथा <coughs> था। सदा जीवो था। था। था। सदा न न नवय घटाकाश जो है ना जो आकाश है उसका विकार भी नहीं आकाश बिगड़ करके बन गया हो जैसे दूध बन करके दही बनता है उस प्रकार आकाश बिगड़ गया घटा आकाश बन गया ऐसा भी नहीं है विकार नहीं है और आकाश का टुकड़ा टूट करके आ गया हो घटाकाश ये भी नहीं अवयव भी नहीं है आकाश निरंश है विभू है जिस प्रकार विकार भी नहीं है अवयव भी नहीं है वहां पर वास्तविक भेद सिद्ध करने के लिए या तो विकार होना चाहिए था उसको या अवयव होना था तब तुम वास्तविक भेद सिद्ध करते वहां सपक्ष बनाते किंतु वहां पर वास्तविक भेद है ही नहीं कहना चाहते विकार जिस प्रकार घटाकाश आकाश का विकार भी नहीं हो सकता अवयव भी नहीं हो सकता ठीक इसी प्रकार तथा उसी प्रकार नैवात्म सदा जीवो विकार अभोता सचिदानंद जो आत्मा है अद्वैत आत्मा है उससे ये जीव जो है सदा सर्वदा हमेशा निरंतर कभी भी ना विकार हो सकता है ना अवैध हो सकता है अगर जीव आत्मा से आत्मा का विकार होता तो जीव में परस्पर भेद आ सकता था वास्तविक भेद अथवा अवैध होता तभी परस्पर वास्तविक भेद हो सकता था हिंदु तो कल्पित भेद है उपाधि का भेद उपयुक्त लाया लाया होता है घटाकाश और आकाश का दृष्टांत लिया घटाकाश यथा घटाकाश आकाश से न विकार अवय जिस प्रकार घटाकाश आकाश का विकार या अवयव दोनों नहीं हो सकता तो आकाश टूट के आया ये भी नहीं आकाश बिगड़ा ये भी नहीं है ठीक इसी प्रकार आत्मा जो आत्मा है हमारा सचिदानंद स्वरूत्म आत्मा का सी है नैविकार अवय तथा उसी प्रकार ये विकार भी, भी नहीं हो सकता अवय नहीं हो सकता अगर जीव उस आत्मा का विकार या अवयव होता तो परस्पर भेद सिद्ध हो, तो होता वास्तविक भेद सिद्ध होता विकार भी नहीं है आत्मा बिगड़ करके जीव बना ऐसा भी नहीं है और आत्मा का टुकड़ा टूट करके जीव हुआ भी नहीं है तो वास्तविक भेद नहीं हो सकता इसलिए विपक्ष ही हो जो घटा का आशा दृष्टांत विपक्ष ही है ये सिद्धांत कह रहे हैं टीका से देखें घटा घटाकाशादी आकाश सेवय अंगीकारा त्राफि भेदस्थिक नपक्षता श्लोक व्याकृत उत्थय ये श्लोक के द्वारा खंडनीय जो शंका है उसको पहले रखें पूर्वपक्ष पूर्वादी रखे। ने अनुमान दिया था जीव तत्तो भिन्न भिन्न नामकवाद भिन्न रूपकत्वाद भिन्न कार्यकर्त्वादान था उसका उसमें सिद्धांत ने दोष दिया था रूप कार्य समाख्या तत्व आकाशेदी तत्व जीव सुन ये मैंने साध्या भावृत्ति हेतु दिखाया था इस कार्य का द्वारा वे विचारी हेतु सिद्ध किया था सिद्धांत ने पूर्वादी बोलता है जो घटा का शादी में जाकर के आपने विपक्ष सिद्ध किया वो विपक्ष नहीं सपक्ष ही हो तो घटाकाश आदि आकाश से बिकारो अवय पूर्वादि मानता है या तो अवय है वो या विकृति है आकाश बिगड़ करके बना है या अवय है दो में से कोई एक है अंगीकार स्वीकार किया है घटाकाश को आकाश का या तो टुकड़ा माना हुआ है या विकृति माना है ऐसा अंगीकार किया है इसलिए तथा भी जो वेद आएगा वास्तविक वेद आ जाएगा आप, घटा आकाश का टुकड़ा आकाश तो होगा हो ना ये आकाश वो आकाश भिन्न हो जाएगा न विपक्षता इसलिए वहां विपक्षता होनी संभव नहीं है आपने उसको विपक्ष बना करके हमारे अनुमान में दोष दे दिया सब विचार हेतु बना दिया था वो है नहीं हमारा हेतु सदेतु है श्लोक से व्यावर्तन एक कारिका के द्वारा जो खंडनीय शंका है व्यावर्तन स्द्यम शंका जो खंडनीय शंका है उसको उत्थापन करते हैं भाष्यकार का क्यों बनानी पड़ी क्या शंका है का यहां जिस शंका के समाधान के लिए कारिका बनानी होगी इसके बाद कहते हैं पांच नंबर की टिप्पणी वेद से तात्विक घटाकाशादी नाम महाकाश विकारत्व तो अभिभव है तद अवत्व अभिभव अवयव तो भेदा भावे भी घटाकाशादी नाम परम भेद का कहना है घटाकाश आदि को महाकाश का विकार स्वीकार करने पर अथवा उसका अवयव स्वीकार करने पर भी अवयवी से तो भिन्न नहीं है महाकाश से तो भिन्न नहीं है वो होता है अवयव से भिन्न नहीं होता है ठीक है अवयवी से भिन्न न होने पर भी भेदाभाव भेदाभावी अवयवी तो भेदाभावे भी अवैव जो महाकाश है उससे भेद नहीं है न होने पर भी घटाकाश मठाकाश भेद मठाश तरका वास्तविक वास्तविक विपक्ष नहीं बनता घटाकाशादी ये पूर्वादि पूर्वादिकाष्य में नो त्रथकृत घटाकाशादीसु रूप कार्या भेद व्यवहार ये पूर्वादी की पूर्व अनुमान में आपने दोष दिया था रूप कार्य समाख्या आदि भिन्न होने पर भी आकाश में भेद नहीं है करके कहा घटाकाश मठाकाश आदि सदेतु है कहा विपक्ष बना तटाकाश आदि आपने दृष्टान्त दिया है वहां परमार्थ कृत एवं घटाकाशादिशु कार्य रूपकार रुप, आदि व्यवहार जो वास्तविक है घटाकाश आदि में जो रूप नाम कार्य आदि का जो व्यवहार भेद व्यवहार है वास्तविक है कहता है चार वस्तु स्वरूप है वो हाँ औपाधिक नहीं है वास्तविक है घटाकाश आदि यही शंका है पूर्व की इस शंका के खंडन के लिए ये कारिका बनाई गई घटाकाश अगर आकाश का विकार होता अवयव होता तब तो एक वस्तु माना जाता किन्तु ना आकाश का विकार है ना आकाश का अवयव है दोनों नहीं है <थणीद> तो इसलिए वहां घटाकाश मठाकाश आदमी वास्तविक भेद नहीं बना सकते सिद्धांत कह रहे हैं भाष्य में आगे बोलते हैं सिद्धांत बोलते नहीं तथा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं क्यों यार्थ जिससे कि परमार्थ आकाश से घटाकाश में विकार है जो वास्तविक आकाश है पंचभूत एक आकाश है उसका घटाकाश विकार नहीं टू मान उसके विकृति हो गए आकाश बिगड़ते होना यह नहीं है यथा व्यतिरिक्त दृष्टांत देते हैं यथा सुवर्ण से रुच रुचक आदि ही जैसे सोने से जेवर आदि बन जाते विकार है वो सोने से जेबर बनना विकार है रुचक मानी जेवर आभूषण जो होते हैं वो बिकार है जैसा वो है ऐसा ये नहीं है घटाटा से ऐसा विकार नहीं है ये भितरे पर की दृष्टांत दिया दृष्टान रोचक आदि रोचक आदि अमरकोष ने कहा होगा कि रोचकम ग्रीवाभरण सा हरिकम्बा रूपकम निष्का पर सब कोशों की बात है ऐसा अपर माने ये पर्याय वाचक शब्द दिया ऐसा रोचक भी कहते हैं ग्रीवाभरण गले में लगाया जाता है ग्रीवा के आवरण भी माना कहा जाता है साम व्यावहारिक शब्द भी उसका उपयोग होता है रूपा भी बोलेंगे उसको और निष्क के अपर पर ही आया जब निष्क करके बोला जाता है जो उसके सब समान है सोने के पैसे होते थे उसको का बोलते थे पहले जमाने में गिन्नी बोलते थे ना सोने की गिन्नी चलती थी पहले पूर्व जमाना ऐसा था यानी <coughs> किमत में और आपके पैसे में बराबर होता था आज 2000 रुपए का नोट के कितने कितना हो जाना है कुछ नहीं और कीमत 2000 हजार ऐसा कर तो निष्क अपर पर्याय है ऐसे कहा यही कहते हैं यथा सुवर्णस रोचक आदि जैसे सुवर्णस का रोचक आदि बनते जेवर आदि विकार होते हैं वैसे घटाकाश वो महाकाश का विकार नहीं है दूसरा दृष्टांत देते हैं वितरित यथावा अपाम फेन जैसे जल का विकार है तरंग है फेन है तरंग है अथवा बर्फ है गुजर का विकार है वैसा घटाकाश महाकाश का विकार नहीं है दो दृष्टान बिद्रे दृष्टांत अब देखते हैं अवयव को लेकर के नापी अवय घटाकाश महाकाश का एक टुकड़ा भी नहीं हो सकता अवयव भी नहीं हो सकता यथा वृक्षा थी जैसे ये भी वित्री दृष्टांत है जैसे वृक्ष की शाखा एक अवैध है टुकड़ा है ऐसा भी नहीं न तथा आकाश से घटाकाश आकाश विकार अवैध बहुत जैसे दो दृष्टांत दे दिया एक अवैध में एक विकार में ठीक इस प्रकार आकाश का आकाश विकार अवैध दोनों नहीं हो सकता न विकार हो सकता है न अवैध हो सकता है आगे क्या पाठ है तथा है यथा है यथा लिख करके तथा कर दिया दो पाठ डबल कर दिया यथा भी लिख दिया तथा भी लिख दिया यथापढ़ दे, दे चुके है यथा तथा ऐसा कर दे ये यथा नहीं चाहिए तथा <todha>, उसी प्रकार समझना जैसे घटाकाश महाकाश का विकार भी नहीं है अवैध भी नहीं उसी प्रकार उस स्वच्छता में आत्मा का ये जीव है न विकार है न अवैव है अगर विकार या अवैध होता तो तात्विक भेद होने की संभावना थी अब नहीं हो सकता एक तथा नत्म परस्य परमात्मा जो है आत्मा का अर्थ परमात्मा आत्मना परमात्मा परस्य उस आत्मा का परमार्थ सत वास्तविक जो सद है आत्मा सष्टम ते महाकाश स्थानीय से जो महाकाश स्थानीय है आकाश स्थान में है आत्मा घटाकाश स्थानीय जीव जो घटाकाश स्थानीय जीव है, है वह सदा सर्वदा सदा सर्व सर निरंतर यथोक्त दृष्टान्त जैसे महाकाश और घटाकाश का दृष्टांत दिया हुआ है उस दृष्टांत के समान न विकार न ना आप जैसे घटाकाश महाकाश का विकार भी नहीं है अवय नहीं है जीव उस सचिता आत्मा का विकार भी नहीं है इसे जीवन में तात्विक भेद सिद्ध होना संभव नहीं है यह सिद्धांत कहा अतः आत्मभेद कृत व्यवहारों में सही आत्म भेद करके जो व्यवहार होता है जैसे घटाकाश मठाकाश करके जो व्यवहार हो रहा है जुड़े ही व्यवहार है आकाशहार झूठा है ठीक तो भिन्न व्यवहार जो व्यवहार होता है वो झूठा ही है अतः आत्मभेद करता आत्मा को भेद मान करके जो व्यवहार होता है वो झूठा है टीका से देख <coughs> <coughs> आकाश से निर्विकार निर्भवत्व जो लोग सिद्धम गृहत्व परिहरति। देखो भाई वो गटा आकाश, महाकाश का ये अवैव भी नहीं होता है और विकार भी नहीं होता कैसे क्यों कहा आकाश जो है निर्विकार है सभी मानते विकृति नहीं होती उसने निरंश है सावैव भी नहीं है सावैव होता तो एक टुकड़ा घटाकाश बन जाता सभी ने मान सर्वलोक प्रसिद्ध है आकाश कैसा है निर्विकार है और निर्वय है वहां विकृति होना भी संभव नहीं है और अवय होना भी संभव नहीं है ये सभी मानते हैं। लोक प्रसिद्ध है ये हम ही मानते हैं बात नहीं है सभी लोग ऐसे मानते हैं। आकाश में कोई विकृति नहीं होती आकाश से निर्विकारत्व निर्भयत्व सा लोक प्रसिद्ध ये लोक सिद्ध है लोक में प्रसिद्ध है ये को ग्रहण करके खंडन कर देने जीव में वास्तविक भेद हो नहीं सकते क्यों घटा का घटाकाश जो कहा वो वास्तविक वास्तविक हो नहीं सकते क्यों आकाश अगर सांश होता अंश के सहित होता तब तो वहां विकृति होने की संभावना थी सावय वस्तु में विकृति होती है आकाश सावय निश सा है और निर्विकार है विकार होना संभव ही नहीं है तो वहां घटाकाश वास्तविक घटाकाश उस आकाश से उत्पन्न हो नहीं सकता ये उत्तर दे रहे नहीं तुम जैसा बता रहे हो सिद्धांत ने कहा आकाश से घटाकाशो ने जैसे जिस हेतु कि वास्तविक जो आकाश है उसे घटाकाश वो विकार नहीं आकाश का विकार नहीं ठीक है तरफ वैधर्म उदाहरण दो वैधर्म उदाहरण वितरिकी दृष्टान्त देते हैं तो जैसे घटाकाश महाकाश का अवय भी नहीं विकार में। भी। जैसे वो होते हैं अवय विकार कौन होते हैं यथाशु इत्यादि अपान बुधबुदी इत्यादि जैसे सोने का आभूषण जो बनते हैं विकार है वो अथवा जल का जो बनते हैं फेन है बुदबुदा है थोड़े थोड़े फूफले पड़ जाते हैं और हिमा बर्फ बन जाता है ये है, जल का विकार माना जाता है वैसा आत्मा का नहीं है घटाकाश में आकाश का देख देख नहीं अवय ठीक घटाकाश से महाकाशम अवयत्व च दूता। घटाकाश घटाकाश महाकाश के प्रति विकार भी नहीं है अवयव भी नहीं घटाकाश महाकाश का विकार भी नहीं है अवयव भी नहीं है ऐसा बता दिया इतम दृष्टान्तत्व दृष्टांत के द्वारा अनुवाद करके दृष्टान्त दर्शन उत्तरार्थ कम व्या करो दृष्टान्त असिद्धांत तो दिखाते हुए उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं ये कहना चाहते हैं भाष्य में और भी था दृष्टांत में न तरा आकाश हो शाकाश हो निकारा बहु यथा इत्यादि था इसमें कहते हैं ये जो व्या करो आगे टिप्पणी में चाहिए ये तथा पाठ चाहिए क्या पाठ चाहिए तथा इत्यादि ऐसा पाठ चाहिए प्रतीक ऐसा होना चाहिए यथा इत्यादि ने तथा इत्यादि ऐसा होना चाहिए या यथा इत्यादि इत्यादि ना इत्याद छपा हुआ है कभी लगेगा तथा नैवा आत्मा पर परमार्थ है तो जो परमार्थ वास्तविक आत्मा है उससे महाका से महाकाशान में जो बैठा है आत्मा उसका घटा का जीव है जो घटा जीव सदा सर्वदा यथोक् दृष्टान्तवी तीन प्रकार के दो प्रकार का दृष्टान दिया है इस दृष्टान्त के फल पर न बिकार हो नवय वो विकार भी नहीं अवय भी नहीं है इसलिए वास्तविक भेद होना संभव नहीं जीवों में जैसे घटाकाश मठाकाश में वास्तविक दोष नहीं सकता परस्पर भेद नहीं है आकाश एक ही है ये कहना चाह रहे ठीक में कहते हैं अनेकानत्व का हनुमान से अमानत्व स्थिति अमान फलित हुआ हनुमान आखिर में व्यविचारी हो गया सब व्यविचार दोष है उस अनुमान में पूर्वाधिक अनुमान में जीवा तत्व तो भिन्ना इत्यादि वास्तव में भेद है जीव ऐसा बोला था उसने तत्व तो, तो विद्यंते भिन्न नामकवाद भिन्न रूपकत्वाद भिन्न कार्यकर्त्वाद इत्यादि कहा था उसमें अनेकिक तो दोष है घटा कहा शादी में देखा है भिन्न कार्यकर्त्वादी बैठा हुआ हेतु तो। किन्तु तो साध्य तो वहां वास्तविक भेद नहीं है वैसे जीव में वास्तविक भेद नहीं कहा अनेक अंतिका तो अनुमान से स्थिति फलित अनेकांधिक होने से अमान में प्रमाण नहीं रहा तुम्हारे अनुमान में प्रमाण नहीं है पूर्वी का जो अनुमान था उसमें प्रमाण नहीं बन पाया कोई तो, तो आवास हो गया अप्रमाण हो गया अमान पे स्थित ऐसी स्थिति होने पर फलित होने क्या हुआ कहते हैं अतः इत्यादि सब में सुभाषण रहा अतः आत्मभेद कृतोहार है क्रित जो आत्मभेद कृत जो व्यवहार होता है वो तो जूठा है शरीर वेदकृत व्यवहार तो हो रहा है जो भी बाहर चल रहा है शरीर के कारण व्यवहार हो रहा है भिन, भिन्न भिन्न बुद्धि हो रही है, आत्मा को मान करके भिन्न व्यवहार जो हो रहा है वो ही है, है। आत्मा एक अनेक गांधी तीन की टिप्पणी कहते पूर्ववादी का शंका आशक्ति महाराज हमने कहा था वो बिकार अवयव की चर्चा थी आपने कहा कि वो बिकार भी नहीं अवय करके ऐसा उत्तर दिया ठीक नहीं हुआ तो घटा माने उस आकाश से तो घटाकाश मठाकाश में भेद नहीं होगा किंतु मठाकाश घटाकाश और करकाश में परस्पर भेद तो होगा माने अवय से भेद न होने पर अवय में तो भेद होगा ना इनमें तो भेद हो जाएगा यह शंका थी उसको कहने के आते हैं न्याय की भाषा में टिप्पणकार बोलते हैं तद विन्ना विन्नस्य से तद अभिन्नियम है तद भिन्ना भिन्न तुम तद अभिन्न तुम ऐसे युक्ति है उससे अभिन्न से जो अभिन्न होगा वो दोनों भी अभिन्न ही होगा घटाकाश से अभिन्न है महाकाश उस महाकाश से अभिन्न है मठाकाश ये दोनों भी परस्त घटाकाश महाकाश भी अभिन्न तद भिन्न अभिन्न तद अभिन्न तत्पथ से घटाकाश को ले लो और उससे अभिन्न को महाकाश ले लो और फिर उससे अभिन्न होगा मठाकाश तो ये दोनों का भी भेद नहीं होगा तद भिन्न अभिन्न तद अभिन्न ऐसी तद अभिन्न नियम है नहीं ये नियम है उससे अभिन्न से जो अभिन्न होगा परस्पर भी अभिन्न नहीं होगा ऐसा होना मिथो भेद से आप ये परस्पर जो भेद दिखाई दे रहा था घटाकाश पठाकाश आदि भेद ये भी मिथ्या ही है आत्मिक जीवों में भी जो परस्पर भेद परमात्मा से भेद नहीं है ठीक है परमात्मा के स्वरूप होने पर भी परस्पर तो भेद है ना ये बालक है वृद्ध है युवा है स्त्री है पुरुष है परस्पर भेद है जीवो में वो भी नहीं रहता क्यों एक से अभिन्न जो परमात्मा होगा उससे अभिन्न दूसरा जीव हो जाएगा इन आपस में अभिन्न ही रहे तद अभिन्न अभिन्न तद अभिन्न ऐसी अतिक जो भेद दिख रहा है वास्तविक नहीं है इस सिद्धांत रिका आगे ठीक शंका है गुरुवारी का जीवो ब्रमणो नाश निकारो भी ब्रह्म एवं उपाधि अनुप्रविष्टम जीव शब्दित उतम तद अयुक्तम पूर्वाधिक आपने कहा जीव जो है ब्रह्म का अंश नहीं है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ऐसा कहा है किन्तु यह कह रहे जीव ब्रह्म का अंश में बेदांती बोल रहे हैं अंश नहीं वास्तविक वो अंश भी नहीं है अगर अंश माना जाए जीवों की संख्या कितनी है संख्या में परिमाण में परिमान संख्या में।, में अनंत है तो कितना भी बड़ा वस्तु होगा टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा निकलता आएगा तो क्या बचेगा उसमें अंशी कुछ नहीं बचेगा ऐसी कितने भी बड़ा पत्थर ले लो एक एक कण करके निकालते रहने कितना कण निकालना अनंत कण निकालना है उसमें क्या बचेगा वहां कुछ नहीं बचेगा फिर तो ईश्वर तय समाप्त हो जाएगा वास्तव में अंशांी हो कल्पना है जैसे घटाकाश और महाकाश को देखा है तो वैसे ही करके कल्पना करके अंश औपाधिक अंशांश भाव है वास्तविक अंशांगश भाव हो नहीं सकता गीता में रामशो जीव लोग जीव सनातन रामायण की तुलसीदास की बात नहीं है यहाँ भी किताब में दिया का है यहाँ काल्पनिक अंशांश भाव है वास्तविक नहीं मान वास्तविक मानेगे तो परमात्मा समाप्त हो जाएगा रहेगा ही ना जहां भी अंशांश भाव आता है काल्पनिक मानना वास्तविक नहीं हो सकता जीव ब्रम्हणो नाशो नो ना सिद्धांति ने कहा उसको अनुवाद कर रहा है पूर्वादि जीव जो है ब्रह्म का अंश भी नहीं है मैंने अवैध भी नहीं है और विकार भी नहीं है अपितु ब्रह्म ही वह उपाधि अनुप्रविष्ट वास्तव में क्या ब्रह्म ही उपाधि में प्रविष्ट हुआ ब्रह्म ही है जीव जब तो शरीर आदि में प्रवेश हो गया तो जीव नाम बढ़ गया किसका ब्रह्मा का जैसे आकाश जब घट में प्रविष्ट हो जाता है तो घटाकाश नाम मिल जाता है उसको ये विकार भी नहीं, भी नहीं। है किन्तु अभी तो किंतु ब्रह्म उपाधि अनुप्रविष्ट शरीर आदि उपाधि में अनुप्रविष्ट जीव ही तद तदेव अनुप्राविशत उसमें सृष्टि करके उसे में प्रविष्ट होता है तो अनुप्रविशत अनुप्रविष्टम जीव शब्द जीव शब्द से ब्रह्म को ही कहा वेदांति का कहना है तो कहते यदि उत्तम ये पूर्व में आपने कहा पूर्व कारिका में सप्तम कारिगा में सिद्ध किया तद अयुक्तम ये हो नहीं सकता जी भिन्न है परमात्मा से कहा परमात्मा हो सकता है जीव की ईश समान तुलसीदास जी ने ऐसा बोल दिया है जीव कहाश्वर हो सकता है ईश्वर के समान नहीं हो सकता हम भी मानते हैं जीव कभी ईश्वर के समान नहीं हो सकता है किंतु ब्रह्म बन जाता है ना ईश्वर रहेगा ना जीव रहेगा जब व्यवहार में ईश्वर और जीव है तो ईश्वर के समान जीव नहीं हो सकता हम भी मानते इस बात को हम ईश्वर के साथ अभेद करते ही नहीं ये लोगों के धारणा गलत है हम तो शुद्ध निराकार के साथ में ईश्वर के भी वही विलय करते जीवत्व को भी वही विलय करते तद अयुक्ता ये ठीक नहीं है क्यों ब्रह्मण शुद्धत्व देखो भाई ब्रह्म शुद्ध है और जीव से राग आदि मलवत्वा राग द्वेश मल पर हुए हैं कहाँ एक हो सकता है ब्रह्म कहीं जीव हो सकता है ब्रह्म तो शुद्ध है शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव ऐसा ब्रह्म की चर्चा तो ऐसे होती है और ये राग आदि मलो से राग द्वेश काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेश बैठा हुआ है जीव की स्थिति ऐसी है ब्रह्मण शुद्धत्वा ब्रह्म शुद्ध है और जीव से राग आदि मलबत्व जीव राग आदि मल से युक्त है राग द्वेष आदि भरा हुआ है इसमें किसी के साथ प्रेम कर रहा है किसी का द्वेष कर रहा है ऐसी स्थिति है यहाँ तो, तो ये तो एक होना संभव नहीं है ऐसी शंका आप कहते हैं एक है एक है कहा एक है वो शुद्ध है अशुद्ध है एक कहां से हो सकता है ये शंका पूर्वादि करके पूर्वादि में शंका उठाई तो सिद्धांत कहते परमार्थ तो जीव श्या वास्तव में अगर विचार दृष्टि से जाओगे वो जो मल दिखाई दे रहा है वो जीव का नहीं है वो अंतकरण का है अंतकरण का धर्म का आरोप करके वहां मल आदि दिख रहा है राग देव आदि मल दिख रहा है विचार दृष्टि जाओगे तो विचार दृष्टि से जाने पर वो राघ दिवस आदि दिखाई पड़ेगी अंतकरण जीव में दिखाई तो विचार दृष्टि से चलने पर ऐसा दिखाई देगा ये कहते हैं परमार्थता वास्तविक वास्तव में जीव से आपकी नास्ती मलबत जीव में भी मलबत् तो नहीं है राहुल जीव में है ही नहीं वो तो दूसरे में है आ, अंतकरण में है वो तो अंतकरण के साथ में तादाद में होने के कारण वो उपाधि का धर्म उपहित में दिख रहा है जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा तो उसकी उपाधि क्या है जल जल न होता प्रतिबिंब नहीं दिखता जल उपाधि है तो वायु के झोंकों से जब जल हिलता है हिलता है तो चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई देगा आपको किंतु तो ऊपर चंद्रमा हिल रहा है क्या और यह चंद्रमा हिल रहा है मतलब वो उपाधि का धर्म था जल हिल रहा था वहां उपेद में भाष रहा है तो वहां पर अंधविश्वास में तो बोल देगा चंद्रमा हिल रहा है क्योंकि विचारक तो व्यक्ति बोलेगा जल हिल रहा जल के क्रिया को यहां इसमें चंद्रमा में नहीं लाएगा विचार दृष्टि वाला व्यक्ति ऐसा करेगा तो वैसे ही यहाँ भी बोल रहे हैं परमार्थ तो जीव से नास्ती मलबत्तो यही सिद्धांत बोलते हैं ठीक है उपाधि भेद से मलबत्त तो दिख रहा है उपाधि के धर्म देख करके लेकर के उपाधि काल में राग दिवसादी दिखाई पड़ रहा है कि तो वास्तव में देखेंगे उपाधि को हटा देखेंगे तो रागदेव शादी आप उपाधि को मिला करके चल रहे हैं इसलिए ऐसी स्थिति हो रही उसको अलग कर दो ना फिर राग कहां मिलेगा राग रागद्वेश मिलेगा सामान्य दृष्टांत है सुश्रुप्ति में आप जाते हैं मन का अभाव हो जाता है तो राग रागद्वेश होता है कि शिक्षा रागद्वेशम क्रोध लोभ मोह, मोहम्मद मकसद रागद्वेश आता है वहां कुछ नहीं कब है मन है तो राग रागद्वेशी है मन नहीं तो रागद्वेशगृत स्वप्न का खेल है रागद्वेश मैंने मन क्या खेला है वो तो मन का धर्म वहां आरोपित कर देता है इसलिए जीव राव जोशा है वास्तव में में, नहीं। एक यथा यथा यथा इत्यादि यहाँ गगनमल तथा आत्मा मलिलो तथा तथा तथा तथा भगव्य बुद्धा दृष्टान्त दे रहे जैसे मूर्ख हैं अविवेकी हैं बाल का अर्थ अभिवेकी अज्ञानी अज्ञानियों को क्या दिखाई पड़ता है जो स्वच्छ होता है आकाश मलयुक्त मानते नीला नीला को आकाश मानते आकाश नहीं समझते अविवेकी आकाश के रहस्य को नहीं जानते हैं जो रोग लोग अविवेकी <laughs> तो, माने अवकाश दातृत्व आकाश से लक्षण हमारे यहां का यह है आकाश का लक्षण ये नहीं शब्द गुणवत्ता आकाश से लक्षण ऐसा नहीं है अवकाश दातृत्व जो अवकाश देता हो सबको अगर खुलापना ना हो आप चल फिर नहीं पाएंगे बैठना उठने के लिए भी खुलापना चाहिए ऊपर ठोकर लगे तो कहां उठेंगे आप ये खुलापना इसी का नाम आकाश है किंतु अज्ञानी लोग आकाश कम से कम चार किलोमीटर ऊपर वाले को बोलते हैं वो है आकाश ऐसा बोलते है तो अज्ञानियों को आकाश क्या दिखता है मल से युक्त दिखता है विवेकियों को नहीं देखेगा आकाश करता अवकाश पदार्थ है तो आकाश सब तुम विवेक ऐसा दिखाई देगा यथा भगवती बालान अभिवेकी नाम, नाम। बाल शब्द करता अभिवेकी कैसे बालक को कोई पता नहीं होता उसी प्रकार है आयु से बड़े हो गए तो क्या हो गए जानकारी कुछ नहीं है वो अभी वो अभिवेकी बालक है न्याय में आता है पदकृत्य में हाँ बाला नाम सुख बोध आय कृत तर्क बाल शब्द क्या है काव्य कोश अन बालक इतना पढ़ा लिखा है व्याकरण सारा पढ़ लिया काव्य सारे पढ़ लिये कोष सारा पढ़ लिया कहो न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है तो बालक है उसी प्रकार यहां भी बालक ने आज्ञान अभी देखिए बालान गगनम मल से युक्त दिखाई पड़ता है आकाश माने नीला नीला को आकाश बोलते आकाश नीला है ऐसा मानते हैं आकृति भी मान लेते हैं आकाश का ऐसा है उल्टी कड़ाई जैसे बोलते हैं कटाहाकार कड़ाई को उल्टा करेंगे ऐसे लगेगा बीच में तो ऊंचा दिखाई देता है कहीं से भी देखो आप और तरफ पहाड़ों में लगा हुआ दिखता है जैसे कलाई उल्टी करने पर जो स्थिति होती है है होता उसका ऐसे आकाश की दृष्टि में आकाश ऐसी आकाश कहते हैं किंतु मलिन दिखता है हाँ, माने नीला नीला दिखाई पड़ता है अज्ञानियों को किंतु ज्ञानियों को नहीं दिखाई देगा उसको तो खोखला पानी आकाश समझता है ठीक इसी प्रकार तथा भविष्य अभुत नाम आत्मा भी मलिन मलई या आत्मा को मलिन का रागदेव साक्षी मल, मल से युक्त होता है पूर्वादी की जो संजादी आत्मा भी अज्ञानियों के लिए मल से होगा माने मन के धर्म को जो नहीं समझ पा रहे हैं आत्मा के धर्म समझ रहे हैं अविवेक काल में उन्हीं के लिए आत्मा ऐसे मलिन होगा राग देशी मल से युक्त हो सकता है जो समझ गए मन का धर्म है रागद्व आदि उनके दृष्टि में आत्मा मलिन नहीं हो सकता है रागदेश नहीं हो सकता तथा अज्ञानी नाम आत्मा भी मलिलो मल तो ही मल ही मलिलो तो भग देशादी मल से युक्त हो जाता अज्ञानी है उनकी दृष्टि में क्यों वो रागदेव शादी आत्मा का धर्म नहीं है है मन का धर्म है सब आत्मा का धर्म हो तो सब सु, सुसुप्ति सु, में भी रागदेव शादी करे समाधि में करे समाधि में तो नहीं जा सके सुसुक्ति तो सबको अनुभूत है ना महाराजादी है क्या अगर आत्मा का धर्म हो तो वहां भी दिखना चाहिए आत्मा कर्तरा दू पश्चे माकांक्षी स्तरी मुक्तता नहीं अभाव भावाना व्यावर्तित है में स्वभाव भावाना तो आत्मा यदि वास्तव में मलिन होने वाला हो फिर मुक्ति की इच्छा मत करना नहीं स्वभाव भावानाम व्यावृत्योदे सूर्य कहीं भी जाएगा वो उष्णता की व्यावृत्ति होगी सूर्य से नहीं क्यों उसका स्वभाव है अगर आत्मा का स्वभाव मलिन स्वभाव है तो मुक्ति की इच्छा मत करना वहां भी मलिन ही रहेगा क्या मुक्त होना उपाधि का धर्म है वो अपना धर्म नहीं अज्ञानियों को ऐसा भाजता है जैसे आकाश अभिवेदियों के लिए मलयुक्त दिखता नीला नीला दिखाई पड़ता है विवेकियों को नहीं दिखता ऐसा आकाश के रहस्य को जानने वाला आकाश को लीला नहीं समझता वो तो अवकाशातुम आकाश तुम यही समझेगा वो जो अवकाश देने वाला खोखलापन है उसको आकाश समझता है विवेकी ठीक इस प्रकार अज्ञानियों को आत्मा भी मलिन दिखाई पड़ता है मल के द्वारा रागदशा के बल से युक्त दिखाई पड़ता है विवेकी के लिए नहीं दिखता ठीक है श्लोक से तात्पर्य महा इस का तात्पर्य पहले बताते हैं सारांश तात्पर्य कहते हैं माने है, भेद, रूप भेद भेद बुद्धि आदि साराशता है देहोपादी जन्मरणाद्यवहार क्लेश कर्म फलम आत्मनो न परमेतन प्रतिपादय आह एक ही वाक्य में रहे भाष्य का जिस प्रकार घटा का शादी भेद बुद्धि निबंधन होता है कार्य। घटा का शादी में भेद बुद्धि हो गई वहां भेद किसका है घट घटका मठ का, का करादी का। में भेद बुद्धि हो गई औपाधिक भेद दिख करके रूपाधिकारी भिन्हय दिखाई व्यवहार हो जाता है ठीक है इसी प्रकार तथा देहोपाधि जीव भेद कृत हो देह रूपी उपाधि के जीव में भेद दिखाई दे रहा है वहां पर जैसे घट मठ ये उपाधि थे उसके कारण से घटाकाश मठाकाश आकाश अलग अलग दिख रहा था उपाधि उपाधि के कारण शरीर है यह उपाधि आत्मा की इसके कारण से आत्मा अलग अलग दिख रहा है देहोपाधि जीव भेदकृत हो देहोपाधि के, तो, के कारण जीव नाम पड़ा है इसका जैसे घट उपाधि के कारण घटाकाश नाम पड़ा आकाश का नाम घटाकाश पड़ता है उसी प्रकार देह उपाधि से होने वाला जो जीव वेद कृतो जन्मादि व्यवहार सब हो जाता है एक पैदा होना एक नहीं होना शरीर पैदा होता है जीव थोड़ी पैदा होता है बात हो यह है आकाश उत्पन्न नहीं होता घट आकाश पैदा हो गया क्या पैदा क्या हुआ वहां आकाश में आरोप कर देते हैं ठीक इस प्रकार शरीर पैदा होता है आत्मा उत्पन्न हो गया बोलने अभी जन्म मरलादि जितने भी सुख दुख आदि व्यवहार सबके सब ये शरीर धेर व्यवहार है तस्मात इसलिए तत्कृतम एवं क्लेश कर्म फल बलवत्म इसलिए क्या होगा उपाधि कृति है उपाधि उपाधि कृति है क्लेश कर्म पंच क्लेश अविद्या पंच क्लेष है कर्म मान कृष्ण शुक्ल अशुक्ल शुक्ला शुक्ल योग सूत्र के हिसाब से बोल रहे यार तीन प्रकार के कर्म शुभ <coughs> पुण्य कर्म को शुक्ल बोलते हैं और पाप कर्म को अशुक्ल बोलते हैं मिश्रित को शुक्ला शुक्ल बोलते हैं योग सूत्र की भाषा है शुक्ला शुक्ला अशुक्ला शुक्ला शुक्ल तीन प्रकार कर्म मानते हैं और फल दिपाक शब्द से कहा वहां कर्म का फल भिन्न हो जाता है उपाधि ऐसा। है सब बल भी उपाधि के कारण से है कर्म जो हो रहा है वो उपाधि में कर्म होता है लगाते आत्मा में और फल भोगना भी मानी आत्मा का धर्म तो है ही नहीं आत्मा तो नृत्य कोई फल है ही नहीं उसमें भोक्ता आदि बनता ही नहीं हो उपाधिकृत है सबके सब। क्लेश सर्म फलत तुम पंच क्लेष अविद्यादि योग सूत्र के माध्यम से बोल रहे हैं और कर्म शुक्ला अशुक्ल शुक्ला अशुक्ल करे पुण्य पाप और मिश्रित कर्म तीन प्रकार के कर्म है वो कर्म सबसे एक पुण्य से सुखी होना होगा पाप से दुखी होना होगा मिश्रित से बनना होगा कभी रो कभी धो ये मनुष्य शरीर में तो ऐसे होता है रोना चलता ही रहता है सुख दुख दोनों यहाँ पुण्य पाप बिल करके बना हुआ है चलता रहेगा? सुबह है, शाम को बस रोने लग जाता है यहाँ की स्थिति तो ऐसे ही है क्योंकि पुण्यपाप मिश्रित कर्म से तैयार है ये मल आया है उपाधिकृत है जैसे वहां घटा आदि में जो भेद आया वो घटा आकाश आकाश आदि भेद आया घटाधिकृत उपाधिकृत है, ठीक, प्रकार ये है सरी, सरी, बने हुए हैं जन्म मरणी अवस्था में थूल शरीर उपाधि बना हुआ है और क्लेश अवस्था में अंतकरण उपाधि बना हुआ है यह समझना पड़ेगा न परमार्थत आत्मा में क्लेश कर्म आदि वास्तविक नहीं हो सकते राजद्वेश वास्तविक नहीं हो सकते अगर नहीं माना जाए सुसूप्त में देख लीजिये कम से कम अगर राजद्वेष आदि वाला आत्मा हो सुश्रुपति तो पे वही होना चाहिए अपना धर्म तो नहीं छोड़ेगा ना जैसे सूर्य कभी भी उष्णता को छोड़ नहीं सकता है कि भारत में तो सूर्य गर्म होता है अमेरिका बहुत आगे बढ़ गया है विज्ञान में वहां ठंडा होता है सूर्य ऐसा होता तो है क्या नहीं सूर्य तो उष्ण ही रहेगा कहीं अपना स्वभाव को कोई छोड़ता नहीं सांप कहीं रहेगा जैसे जहरी हो सांप के पास पायप आनम भुजंग आनाम केवल हम दूध पिलाओ सांप को क्या बनेगा जार उसका स्वभाव है तो स्वभाव को त्याग नहीं सकता कोई एक ये अच्छा। प्रतिपादन करने के लिए कहा यथा भगती लोके बालानाम जैसे होता है लोग में क्या कहा है लौकिक दृष्टान्त बालानाम मैंने अविवेकिद अभिवेकी अवेक नहीं कर पा रहे अविवेकि गगनम आकाशम घना रज धुआद बनेगा गगन माने आकाश ग उसका भाषिक नहीं करते आकाश हम जो आकाश है उसका घन बादल से युक्त दिखाई पड़ता है मल लग गया आकाश ढक गया बोलते हैं बादल घन रज धूल ही धूसर हो जाता है हवा से धूल उड़ गया बोलेंगे आकाश धूमिल हो गया आकाश क्योंकि धूमिल होगा और धुआं आदि जंगल में आग लग गया आकाश धुआं हो गया आकाश धुआंधार है ऐसा बोले मलिन मल के द्वारा मलिन आकाश को मलिन समझते हैं आकाश को ना न गलवत वास्तव में आकाश मलबत नहीं हो किसको या विवेक नाम आकाश का जो स्वरूप समझता हो वास्तविक स्वरूप समझता हो उनको मलिन नहीं हो मलिन नहीं हो सकता है चाहे धूल दोल, धूलिकण लगे हो चाहे धन हो राज, राज हो कोई भी हो आदि हो आकाश न देता वो उपाधि उपाधि का दूसरे का धर्म दिख रहा है ऐसा मानता है विवेकी तथा उसी प्रकार भगवती आत्मा या आत्मा माना परमात्मा परोपी जो तो परमात्मा है वो भी ऐसे होता है, यो है जो विज्ञाता जो विज्ञाता है जो प्रत्यक है अंतरात्मा भूत बन के बैठा हुआ है ये आत्मा क्लेश कर्म फल मल मलेर मलिरो अभुत अज्ञानी जीव पड़े हैं उनके लिए तो होता क्लेश कर्म फल से उत्तर दिखाई पड़ता है पंचक्लेश्वेश्वेश दिखाई देता आत्मा और कर्म शुक्ल शुक्ला इन मलों के द्वारा मलिन दिखाई पड़ता है आत्मा भाषता है अबुद्ध नाम अभिवेकी नाम अभिवेकियों का आत्मा ऐसा भाजता है जैसे आकाश मल से युक्त दिखाई पड़ता है उसी प्रकार आत्मा भी ऐसा दिखाई पड़ता है अभिव्यू प्रत्येगात्मा विवेक रहित आराम ये अबुद्धाराम माने अविवेकी नाम अविवेकी नाम मन प्रत्येगात्मा विवेक रहित आराम अंतरात्मा के अलग नहीं कर पाए जो लोग उपाधि से अलग नहीं कर पाए विचली पृथक भाव्य धातु से पूर्वक बीस धातु से गाय करेंगे तो विवेक कर शब्द बनता है तो पृथक करने उपाधि से अलग करने न कर सके जो अविवेकी हुआ तो अलग कर जाते हैं वो विवेकी हो गए प्रत्येगा विवेक रहित आराम अबुदाना वैसा कहा आगे क्या पाठ है ना आत्मा है नही आत्मा है नहीं टिप्पणी में प्रतीक क्या है नही से टिप्पणी है या अंतिम टिप्पणी क्या है नहीं से है या आत्मा से है ना, ना, नात्मा से है टीका में प्रतीक क्या है अंतिम तो प्रतीक के आधार पर है आत्मा होना चाहिए नहीं आत्मा जोर लगा के बोलना चाह रहे हैं नैयात्मा होना आत्मा होना चाहिए बात, तभी वो टीका के पे प्रतीक लगे नहीं तो नहीं लगने नैयात्मा अबुदा आरोपित तो किले मल ही मलि भवती आत्मा अज्ञानी के द्वारा आरोपित जो किसादी मल के द्वारा मलिनो नहीं भगवती नहीं हो सकता ऐसा वहाँ ले जाके तो पंक्ति, एक पंक्ति एक क्या नहीं है फिर पंक्ति नहीं तो है में है पर आगे तो तो वो अंतिम वाला हो जाएगा नहीं है। में। नहीं उसारा? नहीं अच्छा तो अध्यारोपित तो जैसे ऊसारा देश में जिसको दृष्टि बन गई माने जल बुद्धि हो गई जल तरंगादि बुद्धि हो गई वास्तव में तो वो होने उस देश में है ही नहीं वो विवेकी वो है जो उस देश में जल तरंगादि वाला नहीं देखते हैं उसके लिए अच्छा अविवे की प्रत्यकात्म और मलवत्ते मल प्रयुक्तम फलम तथा वास्तव भविष्य पूर्वादी शाह करेगा कि अभिवेकी के द्वारा आरोपित जो प्रत्येगात्म पर माल प्रयुक्त हो जाएगा आत्मा के फल फल है तत्व भविष्य है आत्मा में फल होगा उसके लिए का ऐसा वहां पर लगाई पंक्ति यहाँ आई नहीं पंक्ति नहीं ऐसा लगाई और आगे न आत्मा के लिए तो कोई यहाँ कोई प्रतीक ही नहीं है यहाँ इसमें कोई प्रतीक ही नहीं है न आत्मा के लिए कोई प्रतीक ही नहीं मिलता क्या प्रतीक है उसकी क्या टीका है जो नात्मा बुद्धि बुद्धि अबुद आरोपी के प्रति के लिए टीका क्या है तो फिर यहाँ पर ये होगा नात्मा होगा नहीं, नहीं होगा या प्रति नात्मा है फिर तो कैसा होगा नहीं हुआ ना तो ये नात्मा में कोई प्रतीक नहीं नात्मा का कुछ नहीं है ये नहीं नहीं जो है वो वो माने ये नात्मा वाला कोई अलग नहीं है अच्छा, एक साथ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है जैसा पाठ है ठीक है, है देखे घटा काशो पठा का शह सूची सूची पासा का शह उपाधि निमित्त भेद है जो उपाधि निमित्त भेद होता है घट के घेरे में पड़ा घटाकाश कहते हैं मटके के घेरे में पड़ा तो मठाकाश बोलते हैं सुई के में भी छोटा छेद होता है वो भी आकाश है आकाश है वो सूची आकाश कहेंगे और जो पासा होता है हो उसमें तो खोखला बना रहता है उसमें भी आकाश होता है पा आकाश बोला तत्त नाम जो आकाश का पड़ता है उपाधि के कारण वास्तव में आकाश का भेद नहीं है ये सिद्धांत के अंदर घटाकाशा मठाकाशा सूची पाशाकाश सूचिया इत्यादि जो भी व्यवहार हम करते हैं उपाधि निमित्त भेद ये जो तो निमित्त आकाश में भेद दिख रहा है उपाधि के कारण से वहां पर क्या है उपाधि घट है मठ है सूची है पाशा है इस निमित्त से भेद आ रहा है आकाश में भेद नहीं है आकाश में भेद दिख रहा है उपाधि निमित्तक भेद है स्वतः भेद नहीं है परमात्म भेद नहीं उपाधि निमित्त भेद तद विषया बुद्धि वो जो भेद विषय बुद्धि तत्प्रयुक्त हो रूप भेद भेद के कारण से भेद दिखा उपाधि के भेद वहां दिख रहा है इसलिए उपाधि भिन्न होने से उपभेद भिन्न दिखा इसलिए यहाँ पर रूपादि व्यवहार भिन्न भीन भिन्न हो रहा है नाम अलग रूप अलग कार्य अलग ऐसा दिखता है अर्थक्रिया भेदो नाम भेद मान रूपभेद अर्थभे अर्थ क्रियाकारी भेद, अर्थ भेद, अर्थ भेद और नामभेद आ रहा है उपाधि है वास्तविक आकाश में भेद हो नहीं सकता व्यवहार हो ये व्यवहार सब नवशी यथा व्यवहार आकाश में जैसे दिखाई पड़ता है तो क्या बोलते हैं आकाश को ग आकाश आकाश आकाश, आकाश इत्यादि व्यवहार में, में भेद नहीं है वो जो भेद आ रहा है वो उपाधि कृत है गढ़ाधि के कारण से भेद आएगा अच्छा तथा उसी प्रकार देहादि उपाधि भेद प्रयुक्त ये देहादि उपाधि है यहाँ इसके द्वारा ही जीव भेद में आया है तो है तो आत्मा आत्मा के घेरे हो गया उतने साल का हो गया सुख दुखादी व्यवहार वो मन कृत सूक्ष्म शरीर उपाधि गये वहां सुख दुख व्यवहार में थूल शरीर उपाधि में सूक्ष्म मन उपाधि उपाधि समझना सुख उपाधि व्यवहार हो व्यवस्थित व्यवहार हो रहा है इस प्रकार माना जाता है तस्मात तेन तेन आगे का पाठ है अविद्य तो नहीं है पाठ्या माने अविद्या शब्द करता अविद्यमान करना अविद्या होता तो अच्छा होता पाठ अविद्या माने अविद्यमान है ना अविद्या है नहीं ये बोलना चाहते हैं अविद्या न होने से अविद्या वास्तव में अविद्या है नहीं न होने से अविद्यमान के द्वारा कृतभेद है अविद्या शब्द अविद्यमान अविद्यमान के द्वारा किया गया भेद है जो वस्तु आई ना उसने भेद दिखाया अघाटी तटना पटी ऐसी अविद्या का लक्षण यही है उसके द्वारा ही भेद आया है सब कृतम आत्मन और राग आदि मलबत्त अविद्या जो अविद्यमान पदार्थ द्वारा किया हुआ भेद है आत्मा में राग आदि मलबत्त भेद ऐसा आया हुआ है वास्तव में नहीं ना वस्तु तो अस्थित्रष्टान्त द्वारा प्रतिपादन इसी विषय को दृष्टान्त के माध्यम से प्रतिपादन करने की इच्छा करते हुए दृष्टांत दृष्टान्तना पहले दृष्टान कहते हैं क्या कहा यथा भक्ति बालानम गगनम बलिनम मदय इत्यादि दृष्टान्त बताया दृष्टांत दृष्टभा दृष्टभा निषाने भाग, अक्षरा व्याचे दृष्टाभाग में आयो है शब्दावलि यहाँ बालाना गगन मलिन मलई दृष्टा आयु शब्दावली हैं, व्याख्या करते हैं यहाँ इत्यादि का भाष्य में यहाँ लोके बाला अविवेकिन गगनम आकाशम धनरजोधिलिम मलबत् न गगन मलाद नवेकि इत्यादृक था एक ठीक दार्शनिक भाग अक्षर भागगता सिद्धांत में जो अक्षर आए हैं शब्दावली आए हैं उनका भी अर्थ करते हैं तथा इत्यादि भवती अबुदान आत्मा भी मलिनो बलिक अज्ञानियों के लिए ऐसे हो जाता कहा घटाया था उसी प्रकार यहां भी तथा भगवती आत्मा परोपी परमात्मा में वास्तव है वो यह आत्मा परमात्मा ही है परोपी जो विज्ञाता जो विज्ञात सबका विज्ञाता मन के बैठा है तो ऐसा है सो को जानता है उपाधि को जानने वाला उपाधि तो नहीं होगा जानने वाला विज्ञाता है प्रत्यक है भीतर है प्रत्यक में प्रत्यंग पाठ होना चाहिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि यहाँ नुम होना चाहिए ना उदेचांत शर्वनाते से नुम होना चाहिए तो लोग हो करके प्रत्यंग बनना चाहिए प्रत्यक कैसे लिख दिया टिप्पणीकार बोल रहे हैं प्रत्यंग प्रत्यं प्रत्यंच ऐसा शब्द होना चाहिए बनना चाहिए तो प्रत्यक कैसे बन गया प्रत्येक आत्मा बोलते जगह जगह आता है ये प्रत्येक आत्मा और व्याकरण की दृष्टि से देखते तो प्रत्यंग बनना चाहिए प्रत्यक होता नहीं कैसे बना होगा ये विचार कर रहे हैं टिप्पणी प्रत्यंग ये युक्त पाठ या सही तो था प्रत्यक के स्थान में प्रत्यंग बोलते तो अच्छा होता आगम शास्त्र से अनित नुम अभाव का अथवा ऐसा मान ले रहा है तो उगति सर्वनाम स्थान है अधात सूत्र नुम का आगम करता है आगम शास्त्र अनित्य है अनित नुम नु, नुम का अभाव हो गया इसलिए प्रत्येक बन गया नुम आता तो समय अंतलोक लगता नुम नहीं आया आगम शास्त्र अनित्य है उगति आधातो से नुम होना था नुम नहीं हुआ इसलिए प्रत्यक बन गया प्रतिपूर्वक अंश धातु का रूप है ये मान होता है अथवा ये अंश धातु से नहीं बना है समझना प्रत्यक अक धातु अग धातु ऐसे भी धातु है अक अग कुटिल कुटिलायाम कत अक धातु और अगधातु कुटिल गति में होता है केड़े गति अक धातु है अग धातु है अक धातु अक, अक, अक, अक लो चाहे अग वहां भी बाबसा में लग जाए कातुओं से बन जाएगा <kling> अंशु धातु नहीं लेना अक अकिलाया धातुंतर अनुसरण अथवा अन्य धातु का अनुसरण कर लेना यहां अंश धातु नहीं लेना प्रत्येक में अग धातु लेना या अक धातु को लेना प्रति अक प्रत्येक बन जाएगा वहां तो नुग होगा ही नहीं वो अंशु को नुग होता है ये अंशु नहीं है नु प्रत्येक बन जाएगा माना अर्थ क्या होगा निखिल वृत्ति साक्षी इत्यादि संपूर्ण वृत्ति के साक्षी को प्रत्येक बोलते हैं देहा का हर वृत्ति माने इंद्रिया का हर वृत्ति जितने भी वृत्ति बन संपूर्ण वृत्ति को जानने वाला जो होगा वो पे कहा जाएगा यह आधार है हो गया की का का यो ही प्रत्येगात्मा विज्ञाता स्वपी बुद्धाना मलिरो भवती इति तो संबंध है जो प्रत्येगात्मा विज्ञाता है सबका विज्ञाता है वो मलिन हो जाता है अबुद्धों के लिए अज्ञानियों के लिए क्योंकि वो शरीर आदि का धर्म आरोप कर देता है वहां स्थल शरीर का धर्म सूक्ष्म शरीर का धर्म ऐसा करके मलिन कर देता है आत्मा को अविवेक तो, अबुद्धान इतन ब्याच जो अबुद्धाराम कहा था उसका प्रत्येक कहा है इसका प्रत्येक आत्मा विवेक रहता नाम अब प्रत्येक आत्मा विवेक रहता अभिवेकी प्रत्येक आत्मा अविवेकी के द्वारा आरोपित होने पर भी प्रत्येक आत्मा हम मलवान होने पर मलवाला होने पर मलप्रयुक्त फल तरस्तव फल तो वास्तविक होगा माने मल आरोपित होने पर भी फल जो होगा वास्तविक होगा ये शंका उठाए तो कहा नत्मा अबुद आरोपित क्लेशादी मलैर मलिवती आत्मा अज्ञानी के द्वारा के अवेकी आरोपित के द्वारा मलिन कभी हो नहीं सकता ये बताया समय हो गया है ये रक्त देवा हैद्रणेरा भद्रम पश्येत्र Oh